विचार चल रहा था कि मात्र प्रत्यु संख्या वारण करने के लिए कहते हैं नहीं भाई यद्यपि प्रभावित संयोग गुणपद विशेष गुण से व्यक्षणीय या तथे संख्या मातृपरव्यर्थम कह मात्र परव्यर्थ पर हो जाए क्यों प्रभाभित्ती संयोग प्रभावण प्रकाश जो सूर्य का आ रहा या कोई भी उसका भित् के साथ संयोग जो हो रहा है वो भी चक्षु के द्वारा ग्राह्य है और संयोग के सामान्य गुण है इसे चक्षुर मात्र ग्राय गुणों ने आप चक्ष्य सती विशेष गुणवत्तन करना पड़ेगा तो संयोग में अति व्याप्ति न हो जो तो विशेष गुण कह लिया अपने संख्या में व्यक्ति निवृत्त हो जाएगा ठीक इसे कहते प्रभावित संयोग अति व्याप्ति वाहन करने के लिए के गुण के द्वारा विशेष गुण जब विवक्षित कर दिया गया उसी से ही संख्या वाहन करना जब संभव है तो मात्र पद देना व्याप्त तथा हमें देना जरूरी है मातृपद क्यों सांस्कृतिक द्रवत्व तो में अतिव्याप्ति हो जाए सांस्कृतिक द्रवत्व तो विशेष गुण है और तुम्हें विखराई है नदी में जाएंगे बह पानी बहरा है सांस्कृतिक स्वाभाविक द्रवत जो बहाव है वो आपको चरम से मालूम होगा अंधे महसूस हो भी मैं जाएगा मैं आपके बहता पानी है स्थिर पानी नहीं है वो भी समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। अत्य जो सांस्कृतिक द्रवत जो जल में विद्यमान है वह तो ही निर्ग्राही हुआ वो विशेष गुण भी है चक्षग्राही भी है इसमें मातृ शब्द तो नहीं कहेंगे सदी विशेष गुणत्व इतना ही नहीं कहा कि हो, तो हो जाएगा उसे निवारण करने के लिए मात्र शब्द देना ही है मात्र देना ही है फिर विशेष शब्द की व्यर्थता हो जाएगी आज विशेष की जरूरत नहीं है कि सदी गुण लक्षण पर्याप्त है जाति घटित लक्षण हमें करना पड़ेगा गुण शब्द को त्यागना ही पड़ेगा गुण शब्द को त्यागना पड़ेगा चक्षुर मात ग्राही जाति मत्तम ग्रह क्यों क्योंकि परमाणु रूप भी रूप है लेकिन वह विशेष गुण भी है लेकिन चक्षुरग्राही नहीं है आप लक्षण उस रूप में नहीं गया अव्याप्ती हो गया वही परमाणु रूप अव्यापति वारणाया चुर माद ग्राह जाते मत तो सुलक्षण ये दिया विशेष पदम न दे विशेष पद देने की जरूरत नहीं गुण पद की जरूरत नहीं किसी पद की जरूरत नहीं चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति गौण है रूपत्व जाति तदवत्तम रूप में लक्षण करा जाए लेकिन फिर गुण पद लाना ही पड़ेगा क्यों द्रवी में चक्षुर मात्र जाती तृणपत्व जाति जाति क्या है है। त्रुणक में लक्षण चला गया उसमें अतिव्याप्त निवारण करने के लिए गुण पद देना पड़ेगा चक्षुरुण कहो तब तृणुक में अतिव्याप्ति नहीं होगा इसे कहते त्रिणुक आय गुणपद गुण पद देना ही होगा जाति मत गुण तम बन जाएगा चक्षुर जाति मत रूप का लक्षण बन रूपम रूपम कर लेना भी जोड़ लेना। भी अच्छा। रसना ग्राह्यो गुणो रस छ मधुराव कटुक जलवृत्ति पृथ्वी जैसे, जैसे घटते जाता रूप पृथ्वी जल तेज अब दो में ही पृथ्वी जल और अगला वाला एक में फिर बड़े स्पर्श कर चारों में बोले पृथ्वी जल तेज वायु में गिराएगा रस किम लक्षणम कति विदो रस का क्या लक्षण है और कितने प्रकार के गुणों रस जो वाला है उसका नाम गुणम रस्य लक्षण और वह छह प्रकार का मधुर अम्ल लवण कटु कसायत भेदा मधुर मन मीठा अम्ल मने खट्टा लवन मने नमकीन अडवा कसाई होता है तिक्त मैंने तीखा मिर्ची तिक्त भेदा छलवृत्ति ही प्रकार के रस से वर्णन कर तो छता है पृथ्वी और जल में ही रहते हैं उनमें से भी पृथ्वी में छो प्रकार का रहेगा किंतु जल में मधुराई केवल मीठा होता है बाकी सौपाधिक होती है ना आम का रक्त मीठा होता है नींबू का रक्त होता है उपाधि की वजह से जल का अपना स्वभाव मीठा ही होता है तो उपाधि की वजह से उसका स्वाद में फर्क पड़ जाता है पृथ्वी सर्विधा जले मधुर छा कर सकता है कुछ लोग मानते भी हैं, चित्र रस होता, तो बड़ा चित्र रस है। समझ में आ है क्या है मिला में चित्र रस नहीं मान सकते तो जिहवा एक कावला वेरा अनेक रस को ग्रहण करता ही नहीं है चित्रता आप ग्रहण नहीं कर सकते द्वारा व्यापक तो चित्र में अनेक रंग को एक साथ ग्रहण कर सकते इसे चित्र रूप मानना आवश्यकता मैंने रसने को ऐसा निर्माण किया है ईश्वर ने मैंने पश्चिम बताया था ना अलग अलग हिस्सा है कड़वे को कहाँ से ग्रहण करना मीठे को कहाँ से ग्रहण करते हैं आप है सब इसमें बता बताऊगा युवा अतएव एक साथ कोई रस ग्रहण करता है क्रम से ही ग्रहण करता है अत चित्त रस नाम का कोई को रस हो नहीं सकता इसे क्षेत्र मानना पड़ा है अब आता है गंध से कि लक्षण हैं और फिर कितने भेद होते हैं ग्राण ग्राह्य तो सती गुणवत्मत्ता गंध सामान्य लक्षण ग्रहणेन्द्र ग्राह होता हुआ मात्री है ना यहा मात्र की जरूरत नहीं रस को आप किसी में से ग्रहण नहीं कर सकते ना मात्र से क्या जरूरत वहां विचार था अंधादे भी बिना अंक के भी स्पर्शा से ग्रहण कर रहे थे तो संख्या वगैरह को अति हो रहा था ज्ञान ही है ना इसे रचना गायक तो सत्य गुण करता हूं इतना ही इसे जाति पर घटित संरक्षण तब जरूरत पड़ती है जब कहीं इस प्रकार व्यविचार हो जब सामान्य है तो वहां जरूरत नहीं पड़ती इसमें जैसे ग्राही विशेषाम जातिगत बनाने की जरूरत नहीं है कि कहीं का विचार इंद्रियों से किसी के भी द्वारा गृह होता हो ऐसा नहीं देखने को मिलता प्रकार का है और रहने के कान से विचार कुछ भी नहीं है तो क्या बोल रहे हैं गुण थी असत्व में आदि से रसा भाव भाई रसना ग्राहियम दायत्तम, कर देते हैं जाति और भाव। नियम क्या है जातिर जो गुण जिस इंद्रिय से ग्रहण करते हो उसी इंद्र के द्वारा उस वस्तुगत जाति और वस्तुगत जो अभाव है उसको ग्रहण किया जाता है अतएव सने ग्राही क्या होगा रसत जाति रसा, रसा भाव करने के लिए गुण शब्द आवश्यक है रूप आदि गुण तो तो इस जो भी हो और गुण हो ग्राही गुण तो रूपा तो इसलिए रसना यह कहना जरूरी है तथ्य जल षट विधात्र ग्रहण ग्राह गति व्याप्तिहा गंधत्ति व्याप् वाहन करने के लिए क्या कहना है गुण शब्द देना जरूरी है वाहन करने के लिए ग्रहण शब्द शब्दा जरूरी है पृथ्वी एवं वायु कह सकता है यह बड़ा सुगंधित जल है सुगंधित जल छड़क जल शादी वगैरह में मंगल मांग सुगंधित जल सेंट कहते कि भाई वो जल में जो सुगंध आया है वो पृथ्वी संबंध से वायु वाय। है हा कितना शीतल सुंदर सुगंधी वायु आ रहा है उसे भी पृथ्वी के संबंध से ही है। क्यों पृथ्वी संबंध सत्वे गंध सत्व जले पृथ्वी संबंधा भावे गंध सुगंधा भाव देख रहे हैं जल में इस तरफ वायु में भी एव आयोपी इसीलिए एक प्रतिमात्र मानना कुछ नहीं है तब कहते महाराज ये ऐसा है पुष्प में सब छेद छेद हो जाना उड़ते रहता ना गंध गंध निकलते रहे वायु ले ले करके चल रहा है गंध उड़ उड़ के छेटो है टिका तब कहते नहीं जीवों का अदृष्ट जब तक है तब तक रहेगा कपूर देखिए भविष्य सुगंध है वो उड़ जाता खत्म। कस्तूरी है सालों तब सुगंधित चंदन है सालों तक यह सब जीवों के अदृष्ट की ईश्वर ने जीवों के भोग के लिए जीवों के अदृष्ट के अनुसार इसको बन धर्म पुण्य पाप के अनुसार उसका भोग के लिए बनाया होगा। इसे दोष नहीं होता देखिए कस्तूरी कुसुम संबद्ध पवन से कुसुमारी संबंधा भाव गंध प्रति ही। देखो कहता है देशान्तर में है कुसुम या कस्तूरी वगैरह, वहां वायु का संबंध हुआ वो वायु यहाँ आया है अभी हमारे ना के पास यहां तो कस्तुरी वगैरह नहीं है ना फिर यहां वायु से गंध हमें कैसे मालूम हो रहा देशां है देशांतरस्थ है कस्तूरी कुसुम संबद्ध पवन एक देश में आ गया यहां पर कुसुमारी संबंध होने पर भी गंध प्रती कैसे हो रही है न च वायुत संबंधो अत्येव इति नवाचन एक देशी ने यहाँ एक बीच जवाब दिया अभी ननु से आगे जाएगा बीच में कहा, अरे वहां से उस पुष्प -पु से कस्तूरी से त्रिणुक उठा करके वायु ले आया है ओ यहां वो त्रिणुक है यहाँ पर अतय पार्थिव के संबंध के वैसे से गंध का संबंध भी है यहाँ अतय वायु यहां दे रहा है ऐसे एक देशी ने जवाब दिया वायु वाहन तृणुका तो ही संबंध वस्ती है नचवा अच्छा। ऐसा हो जाए कस्तुरी या अनुनतापत्त्य कुसुम से सचता आपत्त्य कस्तूरी घटनी चाहिए त्रिणुक उड़ रहा है तृणुक निकल जाएगा निकल जाए तो क्या हो जाएगा घटना चाहिए ना और कुसुम के भी तृणुक निकल दो चाहिए। यदि चिन्ह तो मुख्य सिद्धांत घड़ा होता है ऐसा नहीं है यहाँ भोग विशेष ना पूर्वत तृणुकांतराद्युपत्ति है कर्पुर अभा नीति भोक्ता का अदृष्ट के अधीन वस्तु का स्वभाव बनाया गया है संसार में आपके अपनी कर्म फल का भोग के अनुसार ही आपको हर चीज मिलता है ये कपूर कस्तूरी क्या आपके पत्नी आपके बच्चे जो आपको मिलेंगे या मिले हैं वो सब आपके फूटे कर्मों के वजह से अच्छे हैं तो भाग्य समझो बिगड़े हुए हैं तो आपको फोटा करने मानना पड़ेगा वैसे भी कहते भी लोग तो शादी मैंने बर्बादी की, फिर भी करते शादी छोड़ के सुने सुनाई करते हैं अनुभव करने की जरूरत नहीं है श्रुति स्मृति वर्णन कर दिया राम आज को देखो कहानी सुन के समझ सुंदर पत्नी हो तो कोई उठा के ले जाएगा, के जाएगा। कर ले जाए पटाकर क्या कर लो असुंदर हो तो सुमी दुखी रह असुंदर को मैंने शादी कर ली जाए हो चुका है शास्त्र अनुभव करना मूर्ख का काम है कुछ का कर का करना है तब आत्मा का अनुभव करना है ऐसे चुड़ेलों की जैसे औरतों को शादी करके अनुभव करने की जरूरत जीवन को गवाने के सिवा व्यक्त जान पर कुछ हा कर रहे हो फिर जाति शादी करो <laughs> संसार ऐसा है तो भोक्ता का अदृष्ट विशेष है न भोक्ता का अदृष्ट विशेष की वजह से वहां तृणुकांत पूर्वक नए नए त्रिणूक पैदा होते रहे पुष्पों में कस्तूरी में चंदन में तृणुक पैदा हो रहे हैं कर्पुर में पैदा नहीं होते में नहीं खत्म हो जाता है ये सब आपके अपनी वजह से वस्तु के स्वभाव हमें अनुभव में आता है और देखने में जिस वस्तु को आपको अपना प्रिय माना है वही वस्तु आपके लिए जा हो जाता है एक जमाने हमें मीठा प्रिय था और मीठा झारो मिठाई मैंने प्रिय है सबको पी होता है अब डायबिटीज हो जाता है तो कोई मिठाई जहर हर हो गया अब खाने से कहते नहीं वो आपका कोटा खत्म हो गया इसका जन का कोटा खत्म हो गया नहीं वास्तविकता यही है जो चीज कोटा खत्म होता है ना तो वो डॉक्टर कह देंगे खाओ कुछ चीजें होती चीज़ टेम्पररी आपको कोटा नहीं है आप चावल खाना चाहते बुखारे डॉक्टर कहते नहीं ब्रेड ब्रेड खाओगे इच्छा तुम खाना खाता क्यों बुखार उतरे दिन के लागा रोटी दाल सब्जी ठप वैसे ही कई चीजें होती हैं आप देखो पहले गन्ना सारा खाते अब खाती दिखाइए दांत टूट जाएंगे दांत टूट जाएंगे, जाएंगे। उम्र है ना हर उम्र में ये छूटने वाली सब चीजें और हम तो इन चीजों को वरदान मानते हैं बीमारी इच्छा मृत्यु का वरदान डायबिटीज तो इच्छा मृत्यु का वरदान बीज तमाम तो पश्चात करके जो पालिए लिए बिना तो पैसे प्राप्त हो जाए जिस दिन दाना चाहेंगे चार छह किलो मिठाई मंगाओ खाओ और सो जाओ नहीं तो दस गोली खा लो गोलियां लाते ही है दस गोली खेत पे लो एकदम सुबह डाउन होगा डाउन होगा, होगा मृत्यु हो है मर्जी है हमारी वरदान क्या होगा ऐसी बीमारी भगवान ने बना रखा है और लोग उसको बीमारी जैसे तो और मुस्लिम आलमन क्या कोई आलम तो सभी ने दी इच्छा मृत्यु प्रकट नहीं हो सकती है एक बच्चा है दूसरा लड़की है दूसरे लड़कों को देख करके इच्छा जगता है कुछ नहीं जवान हो जाए वो जवान लड़की उधर जा रही है इच्छा जगती है तो कौन सी इच्छा कब जगेगी कैसे जगेगी उसके लिए निमित्त बहुत जरूरी है। उद्बोधक है। संस्कार को उद्बोधक कोई ना कोई इच्छा ही है मृत्यु के पीछे झाना है उसके लिए सरसै हमारे लिए बोलियां सही फर्क क्या पढ़ना वो तो पहले ज्ञान से नष्ट हो चुका है ना तभी तो इच्छा मृत्यु ले रहा क्या शरीर हो या ना हो तभी तो तो मजे से ले रहा दस खा जाने खाकर तैयार है कौन तैयार है <laughs> हम तो कहते हैं कि जब तक हमारे साधना चल रही है ज्ञान चिंतन चलता है विचार चल रहा है ठीक ठाक स्वाध्याय हो रही है तो ठीक है शेरी को रखेंगे जिस दिन देखेंगे सब चलने वाला गाड़ी से तो फिर रखे का करना देंगे खिलाकर रोटी पाटी हैं? एक अड्डा दस गोली खा रहे जयराम जी अब जब काम न करें जिस लक्ष्य से लगा हुआ है उस लक्ष्य में काम नहीं कर रहा तो रखना नहीं छुट्टी इसे दान साबित है। इसलिए हम तो इसको वरदान मांगे भगवान ने हमें वरदान दिया है अपने आप देखो बना दिया भी हो गया ना, इंद्र करते तो थे ही अब वैसे वरदान कर स्वभाव में डाल जीवन पर्यंत पर सामायिक नहीं ना एक महीना हम ये चीज नहीं खाएंगे नियम बनाकर पड़ता है पुराने सेवक लोगों को मालूम है एक बार क्या हो सब्जी खाना केवल सब्जी खानी है और कुछ नहीं खाना केवल मैं एक मैंने एक लीटर दूध पी के रहना तो एक लीटर दूध पी के और कुछ नहीं रहता ऐसे ज्ञानपिक में रहते भी कई बार किपरे मां जी बोलते थे आप अस्वस्थ हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा मैंने तपसा होता मुस्कुंडा बन के ब्रह्म ज्ञान थोड़ा होगा का है, तो अरे तब करो जा, मर जाए इसमें कोई बात नहीं करना चाहिए करते रहे और अब स्वयं भगवान ने धर्म नियंत्रण लगा दिया, नहीं खाना वो नहीं खाना वो नहीं खाना वो नहीं खाना वो नहीं खाना ठीक है अब तो सो ही हो रहा है इसको सहज इस तरह से लेना पड़ेगा या साधना संभव है लक्ष्य का चिंतन लक्ष्य निष्ठा बनती रहे तब तक अदृश्य विशेष के द्वारा चंदन आदि हैं और कपूर आदि मित्र ऋण उत्पन्न नहीं होते हैं ये वास्तव के यहां जवाब है अतः सचाद नहीं है स्पर्श से किम लक्षण क्या लक्षण है और भी कितने भेदिंद्र मातृराय गुणास्पर्शा स्वाचत्र शीतोस्ताजो वायु वृत्ति तथा शीतो जले कु यहाँ मात्र जब भी जैसे दोनों में रूप में भी देना पड़ा स्पर्श में जैसे मातृापर्शा प्रगिंद्र मात्र ग्राय तो सभी गुण तो स्पर्श का लक्षण में जाति बना सकते हैं मात्र सदी स्पर्श से शीत उष्ण और अनुष्ठाशीत ठंडा गर्म और तीसरा कौन है न ठंडा न थंदा। थंदा गरम औपारिक ठंडा और औपाधिक गर्म होने वाला स्वतः स्वभावता वह ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है कि अन्य उत्पाद जुड़ करके ठंडा हो जाता है तभी गर्म हो जाता है आशिक पृथ्वी और वायु दोनों ऐसे हैं इसमें गर्मी है धूप से गर्म हवा आता ठंडी में ठंडी हवा आती वास्तव में वायु में ठंडा ना, ना गर्म पार दीजिए बर्तन वगैरह गैस रखा रहे ठंडा है ना, ना गर्म चले पे चढ़ा दो फिर गर्म हो जाएगा उसको ठंडा हो जाए, पृथ्वी और वायु ऐसा है अनुष्णा शीत स्पर्श वाला है शीत स्पर्श जल में उष्ण स्पर्श तेजकृतिकारणा गुणी स्पर्श जाति में अतिव्याप्ति वाहन करने के लिए गुण शब्द देना आवश्यक रूपालय में अतिव्याप्ति वाहन करने के लिए विशेषण देना जरूरी है ग्राह गुणे तो रूपाय अतिव्याप्ति हो जाएगा शब्द थी काटना क्या है ये रूपाद नहीं है ना कथादा है, कथा है कथा को काट के रूप बना देना रूपाद बना लेना कथा नहीं होना चाहिए संख्या निवारण तो है मात्र पूर्व जो है पर संख्या वारण करने के लिए मात्र पद दिया गया है तय शीत चतुष्ट को लेकर के विशेष विचार आरंभ करते हैं रूपाल चतुष्टा पाक जम्बा पुत्र रूप रसगंध स्पर्श ये चार चीज ऐसे हैं ये बदलते आम है देखिए हरा रंग लगता है पकते पकते किला होता है लेकिन कोई कोई आम पकने के बाद भी हरा ऐसे भी बहुत सारे ऐसे क्यों हुआ विचित्र आम में इसलिए देते हैं रूप रस गंध स्पर्श चारो बदल जाता है कीला हो गया रूप रस मीठा हो गया गंध सुगंध हो गया स्पर्श मृदु हो गया चारों और कहीं ऐसा नहीं दिखते, क्या व्यवस्था आपका का है काय अपाकज होते हैं का है होते हैं? और जो इसमें पाकज है का अनित्य पाकज है इस वर्णन दीजिए इसलिए आरंभ होता है रोपाली तृष्टि तो पृथ्वी पाकजम अन्यत्र छ्यत्राकजम नित्यम अनित्यम उभय नित्य गित्य गुपाली चतुष्ट जो पृथ्वी में है वह पाकज है और पृथ्वी परमाणु में हो चाहे दृणुप में हो चाहे त्रिश्रेणु में हो चाहे कहीं भी हो सर्वत्र वह अनित्य माने पार्थिव परमाणु में रूप स्पर्श बदल जाता है दृणुप में भी बदलता है ण में बदलता है हर चीज अन्यत्र? अन्यत्र में कहा जल तेज और वायु तीन इन, इन तीनों में अपाकजी होता है पाकज कभी नहीं होता तो भी क्या है नित्यम अनित्यम छ्यगत नित्य में अपाकज भवती मैंने जलिय परमाणुगत तो जो रस है वह परिणामशील नहीं है मधुर ही रहेगा कभी वह दूसरा रस नहीं आ सकता परमाणु कैसे बदल सकता है अनित्य ना द्रोणकालीत्य अनित अनित्य में अनित्यगत जो अपाकत्व है वह भी अनित्य बनेकर आते हैं अनित्य में पाकज हो जाए मतलब। दृणुकाली में वह पाकज बन जाता है वहां जो रूप्रप्ट क्योंकि वह है ही उसित ये रूप पर जो आप देख रहे हैं पृथ्वी जल तेज जल तेजवायु में वह है ही उपाधि आते वहां पर अनित्युदा गृण उपाधियों में वह बदल जाता है अपाप अनित्य अर्थात पाकज हो गया नित्यगत में नित्य ही अपाक रह गया अर्थात वहां कभी बदलेगा ही नहीं नित्यगत नित्यम अनित्य इस पर कोई प्रतिकृत्य नहीं एकत्वा पर चला गया सीधा पर और बिरला में है, लेकिन इसमें नहीं थोड़ा में ही चले जाओ विचार सुंदर है ननो अत्र नो वर्तमान रूपा तस्टि असंगतम अत्र और अन्यत्र सर्वत्र ऐसा लेना ठीक नहीं क्यों कि में गंध जलादि जलादृत्वृत्ती है तुष्ट जलादृत्ता ती है वो जलादि में है नहीं इसे समुदाय को लेकर नहीं कहा तक जलावृत्ति चेत न रूपये चतुष्ट मध्य प्रविष्ट इत्या चुष्ट का मतलब क्या होता है रूपायु चिष्टय मध्य में प्रविष्ट यथा यथा लेना जो जाता है, है। ये उसका अर्थ होता है जरूरी नहीं चारों चारों में रहे पृथ्वी में चार ही है ही वहां तो कोई संशय नहीं है इन जल में चारों नहीं है गम नहीं है वहां वायु में रूप नहीं है, है। इसलिए जाती है उतनी बदलेगी या नहीं बदलेगी विचार कर रहे हैं ऐसा समझ आता प्रविष्ठान ये जलात्व तो संभवत रूपा चतुष्ट में जो, जो प्रविष्ठों में से कुछ न कुछ तो जलादि में भी है भले सभी ना हो लेकिन कुछ न कुछ हैं उतनी ही परिवर्तन के बाद पाकजरा और की, पाक पाक तो की चर्चा हम कर रहे हैं अति कहना कोई गलत नहीं है रूपा चुष्ट इत्यादि ता नहीं नीति न का अनुपत्ति इसे रूपा चुष्ट घटक पदे न इस शब्द से घटित होता चार्ज संख्या के माध्यम से यही अर्थ ग्रहण करने योग्य है अत्य अनुपत्ति दोष नहीं होता लेकिन पूर्व कहता है कथम पाकाध रूपादि जन्म पाक रूप का जन्म कैसे मानोगे आप अब कहते देखे आवनिक्षिप्त घटा दो आम आमघट और पक पक्व घट है आम घट बने कच्चा घट कच्चा जो घड़ा बना है उसको थोड़ा सुखा देता है वो उसके बाद भत्ती में डाल देते हैं आग में पकाते हैं और पक्के निकल गया पक्व घट जब कच्चा डाला तो उस रंग क्या था जब निकला तो लाल सामृतिका का रंग था पहले अब कैसे हो गया रंग बत्ती ने जो अंदर कोई पेंटिंग थोड़ी किया है कहते हैं कि इसलिए आमल निक्षि घटा वन संयोग परमाणु वाली कपाल अंत क्रिया ये वैशेषिक मत और नई आय दो अलग अलग वैशेषिक लोग पीलू पाकवादी है नई एक लोग पीठर पाकवादी। पीलू पिलु मने परमाणु पीठर मने बर्तन अवैध वैश्य जी का कहना है जो अंदर घड़ा रख दिया वो घड़ा अपने आप टूट जाता है अलग अलग हो जाता है अवय अलग हो जाते हैं परमाणु पर फिर उस परमाणु में रूप रसगन जब जो बदलना सब बदल जाएगा बदल फिर ईश्वरीय इच्छा आपके अदृष्ट की वजह से वो जुट जाते हैं दृण कार्यक्रम से दोबारा उस के अंदर घड़ा बन जाता है नया घड़ा नए रंग के साथ बाहर कहते इसमें क्या प्रमाण है पहले गाय को देखा नहीं गाय को आपने देखा गाय खाई घास निकल गया दूध कैसे निकल अरे वो घास परमाणु परंत नष्ट हुआ और सांड भी गाया घास वो भी प्रमाण परंत नष्ट हुआ जीवों के दृष्टि की वजह से सांड में दूध नहीं बना वो तो परमाणु से दो टट्टी बना के गोबर और गाय में गोबर भी बना दूध भी बना जीवों की दृष्टि परमाणु नष्ट हो नया होता तो घास के आरम्भ जो परमाणु से दूध आरंभ कैसे होगा नहीं आश्चर्य जैसे घास आरम्भ जो परमाणु में परिवर्तन पाकच हुआ परमाणु पर नष्ट होकर के और वो दुग्धारंभ परमाणु की उसमें आ गई तब उन परमाणुओं से क्रमण कहना है यथा गौ आदि में हम देख रहे हैं मनुष्य में भी हम देखते हैं जीवा दृष्टि की वजह से पुरुष खाता है पुरुष में दूध नहीं बनता औरत खाती है रोटी उसमें दूध बन जाता है वो भी हमेशा थोड़ी होता है जब बच्चा पैदा हो तभी उसके बाद नहीं उसे पहले नहीं ये सब जीवातृष्ट तो रहे क्या इसे जीवादृष्ट की वजह से खाया पिया हुआ जैसा परमाणु पर्यत नष्ट होकर के विविधा कारण परिणाम को हम देख रहे हैं अतवत घटाली में वैसी समझना चाहिए का कहना है इसे ने कहते क्या परमाणुवादी कपाल कपालंत वैव में परमाणु पर्यंत क्रिया तथा नष्ट नि श्याम घटना अवशिष्टमाण पच्यवरमाणु पक् उसमें रक्त रक्तूप होगा अन्यथा अन्य था घटत से दृढ़ प्रवेश असमित उसमेगा अग्नि परमाणु एक ही तो नहीं घट में पकाओ घट निकालो तोड़ तो क्या होगा अंदर काला रहेगा क्या अंदर कण कण लाल लाल है पूरे कण कण पका हुआ है इसका अंत मानना पड़ेगा परमाणु परन्द नष्ट हुआ था एनैया कहते हैं ऐसे कैसा मानेंगे भाई जो गढ़ हमने डाला वैसे, वैसे दिख रहा है हमको हमें तो नहीं लगता अंदर परमाणु नष्ट हो गया परमाणु फिर हम तो नहीं मान सकते नितने पदार्थ है पार्थिव सचिद्र ही होते है कोई भी बर्तन लो स्टील का लोहा सोना चांदी किसी का भी बना लो सब है। दीवार भी सचित रही है हर चीज सुरक्षित होता है पार्थिव जो जड़ू जुड़े हुए बीच में गैप होता है और इसी हल्की होती है तो पानी रखो बहेगा नहीं छेद बंद करके लेकिन अग्नि के प, जो है परमाणु दृणु को घुस रहे हैं ना तभी तो अंदर चाल पक गया पानी उबल गया नहीं तो कैसे हो जाता ये अत्यंत ठोस हो आग न चाह अंदर आग पार न तो पानी गर्म नहीं होगा जा रहा सचित्रता माननी पड़ेगी इतना ही नहीं घड़ा को पानी भर दो क्या होता है घड़े की पसीना है जैसे पानी बाहर आने लगता है चारों तरफ से अंदर का ठंडा होता है और जो भी निकल जाता है सचित्रता ना होता तो क्यों बहेगा जैसे आपका शरीर है तो सब से पसीना आ रहा है नहीं आ रही मानना पड़ेगा सचित्रता अच्छा तो घट में सच्चिद्रे सीधा अंदर घुसाएगा तृणुकु पका परमाणु जरूरत? नहीं घटाक अन्यथा अदंतर्गत तो तंडुलादीना पापो इसलिए एक एक न सै अतः एक परमाणु प्रकृति घट विना एक परमाणुपर्यतनाशे विना ही पाकल्प कुरी संेप है